मन-चित चातक ज्यो रहे प्यू प्यू लागी प्यास दादू दर्शन कारण पूर्व मेरी आस विरहिन दुख कासन कहे का कासन दे संदेश पंथ निहारत पीव का विरहिन पलटे केश ना बहु मिले ना मैं सुखी कहूँ क्यों जीवन होय जिन मुझको घायल किया मेरी दारू सोय कर बिन सरबिन कमान बिन मारे खैच कसीस लागी चोट शरीर में नक्सिख साले शीस विरह जगावे दर्द को दर्द जगावे जीव जीव जगावे सुरति को पंच पुकारे पीओ अंधेरा है घना चारों दिशाओं में बाहर भीतर पर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए प्रकाश को देखने के लिए तो आंख चाहिए ही अंधेरे को भी देखने के लिए आंख चाहिए अंधा अंधेरे को नहीं देखता ऐसा मत सोचना कि अंधा अंधेरे में ही रहता होगा अंधे को अंधेरे का भी पता नहीं आंख चाहिए आंख हो तो अंधेरा दिखाई पड़ता है और आंख हो तो रोशनी की खोज शुरू हो जाती जिसे अंधेरा दिखा वो बिना प्रकाश को खोजे कैसे रहेगा अगर तुम बिना खोजे बैठे हो तो एक ही अर्थ हो सकता है कि तुम्हें अंधेरा दिखाई नहीं पड़ता है। सत्य की खोज अंधकार की प्रतीति से शुरू होती प्रभु की खोज अंधकार के एहसास से शुरू होती प्रकाश की यात्रा है। अंधकार की गहन पीड़ा से शुरू होती तुमने अंधकार को ही जीवन मान रखा है अंधकार के साथ तुमने तादात में जोड़ लिया है तुम साथ सोचते हो बस यही जीवन है यह तो जीवन की शुरुआत भी नहीं जन्म के साथ जीवन की संभावना भर शुरू होती है लेकिन लोग मान लेते हैं कि जैसे वे पूरे के पूरे पैदा हुए सिर्फ संभावना थी खो भी सकते हो संभावना को वास्तविक भी बना सकते हो एक एक पल जाता है उतनी ही संभावनाएं छीन होती चली जाती है। जिसे जीवन का ये बोध होगा वो बैठा ना रह सकेगा रोएगा चीखेगा चिल्लाएगा अज्ञात की आकांक्षा उसके भीतर जन्म लेगी उसकी जीवनधारा एक यात्रा बन जाएगी वो डबरे की तरह पड़ा ना रहेगा सड़ेगा नहीं वो सरिता की तरह बहेगा वो खोजेगा सागर को और अगर बिना प्यास के तुम खोजने निकल गए और बिना अंधकार को अनुभव किए तुमने प्रकाश की चर्चा शुरू कर दी जिज्ञासा शुरू कर दी तो कुछ हाथ ना आएगा क्योंकि जिसे अंधेरा साल नहीं रहा है कांटे की तरह चुभ नहीं रहा है उसके प्रकाश की बातचीत सिर्फ बातचीत होगी मन बहलाव होगा मनोरंजन होगा एक बहाना होगा समय को काटने का लेकिन यात्रा नहीं हो सकती उसके पैर उठेंगे ना जिसने अनुभव नहीं किया प्यास को सरोवर उसके सामने भी आ जाएगा तो वो पहचानेगा कैसे प्यास ही पहचानती अंधेरे के प्रति जाग गई आंख ही प्रकाश को पहचानती जीवन की पीड़ा को जब तुम अनुभव करोगे तभी तुम परमात्मा के उस महासुख की आशा से आकांक्षा से अभीपा से भरोगे और हमने उल्टा ही किया है हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हमें जीवन की पीड़ा कम से कम अनुभव हो सारी संस्कृति सभ्यता समाज इसी प्रकार का आयोजन है कि जिससे तुम्हें चोट न लगे ज्यादा चोट ना लगे इतनी चोट लगे जितनी तुम सह सको असहना हो जाए इतनी बेचैनी ना हो जाए कि तुम अनंत की खोज पर निकलने लगो तुम बंधे रहो खूंटे से यहीं थोड़ी स्वतंत्रता भी तुम्हें चाहिए तो खूंटे की रस्सी तुम्हें थोड़ी स्वतंत्रता देती रस्सी से बंधे हो थोड़ा घूम फिर लेते हो आसपास घूमने फिरने से तुम्हें लगता है स्वतंत्रता है लेकिन तुम्हें ख्याल नहीं है वो स्वतंत्रता केवल रस्सी की लंबाई है ऐसे तुम खूटे से ही बंधे हो संस्कृति की पूरी चेष्टा यही है सारे संस्कारों का आयोजन यही है जिसको जॉर्ज गुरजेफ ने बफर पैदा करना कहा है जैसे रेलगाड़ी के दो डब्बों के बीच में बफर लगे होते अगर धक्का लगे एक्सीडेंट हो जाए अचानक इंजन रुक जाए और बीच में बफर ना हो तो सारे डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे सारे डब्बे एक दूसरे को इतनी भयंकर चोट देंगे कि कई यात्री मर जाएंगे सब अस्त हो जाएगा तो दो डब्बों के बीच में बफर लगे बफर चोट को पी जाते चोट तो लगती है थोड़ा सा धक्का आता है लेकिन सहने योग्य होता है कार में स्प्रिंग लगे होते हैं वो रास्ते के गड्ढों का पता नहीं चलने देते गड्ढे तो आते हैं पता भी चलता है लेकिन इतना चलता है कि भीतर का यात्री यात्री बंद नहीं कर देता जारी रखता है आदि हो जाता है जीवन के रास्ते पर भी गड्ढे बड़े अंधकार भयंकर है पीड़ा बड़ी है ना, नारकी है लेकिन बफर समाज पैदा कर देता है वो तो तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ता है बफर झेल लेता है सारी तकलीफ को तुम्हारे तो तक तकलीफ ही नहीं आ पाती पूरी तरह से तो तुम पीड़ा से ही ना भरोगे तो आनंद की खोज कैसे शुरू होगी जिस व्यक्ति को भी उस यात्रा पर जाना हो उसे बफर तोड़ देने पड़ेंगे उसे रास्ते के गड्ढों को सीधा सीधा साक्षात्कार करना पड़ेगा उसे जीवन की पीड़ा जैसी वो है उसकी सच्चाई में ही एहसास करनी पड़ेगी एहसास करते ही तुम पाओगे कि क्रांति शुरू हो गई अब तुम इस जीवन से राजी नहीं हो सकते महाजीवन चाहिए क्योंकि ये भी कोई जीवन धोखा है जीवन का सुबह उठाते हो सांझ सो जाते हो फिर रोज सुबह वही दोहराते हो फिर रोज सांझ वही दोहराते हो कुल्हू के बैल हो घूमते रहते हो एक परिथी में लगता है कहीं पहुंच रहे हो ऐसा ख्याल बना रहता है भीतर भनक होती रहती कि अब अब आई मंजिल पर कोल्हू के बैल की कोई मंजिल होती वो गोल घेरे में घूमता रहता है वो वहीं के वहीं सदा है तुमने कभी इस पर ख्याल किया कि तुम सदा वहीं के वहीं हो रत्ती भर भी आगे नहीं गए ऊंचे नहीं उठे जहाँ बचपन में थे तो मरते वक्त अपने को वहीं पाओगे शायद कुछ खो भला तो उपलब्धि कुछ भी ना होगी बचपन का बोलापन खो जाएगा निर्दोषता खो जाएगी कुंवापन खो जाएगा ताजगी खो जाएगी लेकिन पाओगे क्या खोकर? सौदा बड़ा महंगा है खो तो सब जाता है मिलता कुछ भी नहीं बफर निश्चित ही बड़े होंगे जो पता नहीं चलने देते कोई मर जाता है मेरे पड़ोस में एक गांव में मैं रहता था कोई मर गया तो मैं गया वहां देखा मैंने कि लोग आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं समझा रहे हैं कि आत्मा तो अमर है क्यों रोते वो जो समझा रहे थे मैंने सोचा बड़े ज्ञानी होंगे क्योंकि इनको आत्मा के अमर होने का पता है और दूसरों के दुख में सहारा देने आए फिर संयोग की बात जो समझा रहे थे वो बड़े प्रखर थे समझाने में कोई चार छः महीने बाद उनकी पत्नी चल बसी तो मैं वहाँ भी गया तो मैंने सोचा कि ये तो रोते न होंगे परेशान न होते होंगे ये तो जानते ही हैं देखा तो बड़ा हैरान हुआ जिनके घर वो समझा रहे थे वो अब उनको समझा रहे हैं कि आत्मा तो अमर है क्यों रोते शरीर तो वस्त्रों की भांति है छूट गया आत्मा दूसरी जगह चली गई दूसरे घर में प्रवेश कर लिया कोई मरता थोड़ी है ये बफर जब तुम्हारी जरूरत थी पड़ोसी ने आके बफर संभाल लिए अब पड़ोसी की जरूरत है तुम गए तुमने उसके बफर संभाल लिए अन्यथा मौत तुम्हारी सारी व्यवस्थाओं को तोड़ देगी मौत भी नहीं तोड़ पाती मौत से भी बचाने के लिए तुमने स्प्रिंग लगा रखे इन चारों तरफ आत्मा अमर है पर इस बात का तुम स्मरण तभी करते हो जब कोई मर जाता मरघट पे जाओ जहाँ लोग मुर्दों को भेजने आते वहाँ बड़ी ब्रह्म चर्चा होती वहाँ बड़ी ज्ञान की बातें होती और तुम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग गांव में कभी ज्ञानी न मालूम पड़े ये उपनिषद और वेदों का उल्लेख कर रहे हैं वो बफर संभाल रहे हैं किसी का टूट गया है मौस से उखड़ गए हैं स्क्रू यहाँ वहां वो कस रहे हैं वापस ताकि वो फिर जीने के योग हो जाए ये कोल्हू का बैल घबड़ा के मौत को देख के बैठ गया उठता नहीं वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं वेद उपनिषित का सहारा ले रहे हैं जुते रहो कोल्हू में यदि मौत तुम्हें ठीक से दिखाई पड़े अगर तुम मौत का साक्षात्कार करो तो क्या तुम्हें यह स्मरण ना आएगा कि तुम भी मर रहे हो दूसरे की मौत क्या दूसरे की ही मौत रहेगी तुम्हारी अपनी मौत ना बन जाएगी जब भी कोई मरता है तुम भी मरते हो जब भी कोई मरता है तुम्हारा एक हिस्सा मरता है जब भी कोई मरता है तुम्हारी मौत का संदेश घर आता है हर मौत तुम्हारी मौत की खबर है लेकिन तब तुम आत्मज्ञान की बातें करते हो ताकि खबर तुम तक ना पहुंच जाए तुम्हारी छाती में छिद ना जाए तीर मौत का नहीं तो फिर तुम जियोगे कैसे फिर कल सुबह फिर तुम कैसे गुनगुनाते उठोगे फिर कैसे तुम दफ्तर जाओगे बाजार जाओगे फिर तुम कैसे अपने कोल्हू में जुतोगे अगर मौत दिख गई तो तुम बैठ ही जाओगे तुम कहोगे जब मौत होनी ही है तो ये जीवन जीवन नहीं जिस जीवन का अंतिम परिणाम मौत हो जिस जीवन का आखिरी हिसाब किताब बस सिर्फ नष्ट हो जाना हो उसको कौन जीवन कहेगा कोई महाजीवन चाहिए कोई ऐसा जीवन चाहिए जिसका आधार अमृत हो जहाँ मिटना न होता हो जहाँ खोना ना होता हो जब तक मिटना है खोना है तब तक होना ही नहीं जब मिटना खोना सब समाप्त हो जाता है तभी तो शुद्ध होने का पहली दफा आविर्भाव होता है लेकिन बफर जागने नहीं देते हजार बार मौके आते हैं तुम्हारे जीवन में जब तुम जाग सकते थे वे मौके तुम्हें दादू बना देते कबीर बना देते लेकिन तुम नहीं जागते तुम जल्दी से इंसान जुटाने लगते हो कि कैसे फिर से सो जाओ ये सो जाने की प्रक्रिया कैसे तुम्हें समझने देगी कि कबीर क्या कह रहे हैं दादू क्या कह रहे हैं नानक क्या कह रहे हैं वे कुछ ऐसी भाषा बोल रहे हैं वो उसी आदमी को समझ में आ सकती है जिसने थोड़ा सा अपनी व्यवस्थाओं को तोड़ना शुरू किया जिसने थोड़ा वातायन बनाया अपने चारों तरफ जुड़े हुए जाल को जिसने थोड़ा काटा संध बनाई ताकि जीवन को देख सके यहाँ तो जीवन मृत्यु पर खड़ा है यहाँ तो हर चीज़ मिटने को है यहाँ तो सब कप्ता हुआ है यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है पूर्व से जाओ पश्चिम से जाओ दक्षिण से जाओ कहीं से जाओ आखिर में मौत मिल जाती है और जब मौत होनी ही है 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद 70 साल बाद तो जिसको थोड़ा होश है वो समझेगा मौत हो ही गई बुद्ध को ऐसे ही होश के क्षण में सारी संस्कृति की मूर्ता स्मरण आ गई देखा एक मुर्दे को पूछा अपने सारथी से क्या हुआ इसे उस क्षण में बुद्ध की आंखों पर कोई भी संस्कार न होगा असल में बुद्ध को बचाया गया था संस्कार आंख पर पड़ने न दिए गए थे बुद्ध जब पैदा हुए जोशियों से पिता ने पूछा था कि इस लड़के का भविष्य क्या है जोशियों ने कहा या तो यह होगा चक्रवर्ती सम्राट और यह हो जाएगा सन्यासी दुनिया में दो ही तरह के सम्राट हैं। एक तो चक्रवर्ती सम्राट है और एक सन्यासी सम्राट बाप ना समझ पाए बाप को बड़ी चोट लगी कि सन्यासी हो जाएगा बेटा अब यह बड़े मजे की बात है दूसरे का बेटा सन्यासी हो जाए तो लोग उसके पैर छूने जाते और कहते हैं धन्य भाग तुम्हारे खुद का बेटा सन्यासी होने लगे तो प्राण पे आ बनती क्या मामला होगा तुम दूसरे का बेटा सन्यासी होता है तो कहता धन्य कैसी धार्मिक भावना पैदा हुई कैसी उद्भावना कैसे सच्चे संस्कार धन्य वो कुल जिसमें तुम पैदा हुए और जब तुम्हारे कुल में पैदा हुआ कोई सन्यासी होने लगे तो प्राण कपते हैं क्यों क्योंकि हर सन्यासी संस्कार को तोड़ता है हर सन्यासी संस्कृति के पार जाता है समाज के पार जाता है हर सन्यासी ये कहता है कि तुम्हारे जीवन का ढंग गलत और जब बेटा सन्यासी होता है तो वो ये कह रहा है कि बाप तुम्हारे जीवन का ढंग गलत और ये बाप को बर्दाश्त नहीं होता अपने ही बेटे से ये सुनना कोई कहता नहीं बेटा लेकिन उसके सन्यासी होने से ये घटना फलित होती है कि तुम्हारे होने का ढंग गलत ये बाप के अहंकार को बड़ी चोट हो जाती और फिर भय लगता है कि मेरा सारा जीवन अस्त हुआ जा रहा है खुद भी दिखाई पड़ने लगती हैं संधे खुद भी भूल एहसास होने लगती लेकिन अपने ही बेटे से हारने को कहीं कोई तैयार होता है बाप थोड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि कुछ करना होगा इसके पहले कि यह सन्यासी हो जाए रोकना होगा ज्योतिषियों ने कहा फिर ऐसा करें कि इस व्यक्ति को समाज से बिल्कुल दूर ही रखें इसको समाज में जाने ही मत दें न जाएगा समाज में न कभी सन्यासियों को देखेगा ना कभी बात सुनेगा सन्यासियों की हवा ही ना लगेगी तो रंग ही ना चढ़ेगा इसको जाने ही मत दें उस तरफ और दूसरा ये ख्याल रखें कि इसे मौत के निकट मत आने दें अगर पत्ता भी सूख जाए इसके बगीचे का तो इसके जाने बिना अलग कर दिया जाए अगर ये पत्ते को सूखता देखेगा तो शायद मन में प्रश्न उठे कि अगर पत्ता सूख जाता है तो कहीं ऐसा तो ना होगा कि मैं भी सूख जाऊँगा कुम्लाए हुए फूल को मत देखने देना इसे बूढ़े आदमियों को पास मत आने देना है इसके अन्यथा ये पूछेगा कि आदमी बूढ़ा हो गया कहीं मैं तो बूढ़ा ना हो जाऊंगा इसे एक सपने में रहने दो इसे घेर दो सुंदर युवतियों से शराब से नाचगान से संगीत से इसे याद ही मत आने दो कि मौत भी है क्योंकि जिसे मौत की याद आ गई वह संन्यास तो हो ही जाएगा जिसे मौत की याद आ गई उसे जीवन व्यर्थ हो गया उसकी नई जीवन की खोज शुरू हो गई इसे मौत के करीब मत आने देना इसे एक झूठे सपने में लुभाए रखना ऐसा ही बुद्ध को बड़ा किया गया एक झूठे सपने में मगर वही भूल हो गई कभी तो आदमी सपने के बाहर आएगा बुद्ध जवान हो गए वो एक युवकों के महोत्सव का उद्घाटन करने जाते थे अब राज्य का बाहर उनके ऊपर आने को है तो जीवन में आना पड़ेगा जाना पड़ेगा दरबार में समाज से जुड़ना पड़ेगा और अब तक संस्कार से बिल्कुल दूर रखा जैसे ये आदमी सोया ही रहा एक मीठे सपने में खोया रहा चारों तरफ काव्य था कहीं कांटे न थे बस फूल ही फूल थे कहीं कोई पीड़ा न जाना ही नहीं बुढ़ापे को देखा ही नहीं बूढ़े आदमी को जीवन ने दुर्दिन पहचाना ही नहीं बस सौभाग्य ही सौभाग्य की वर्षा थी यह आदमी बड़ा कमजोर था इसके पास बफर न थे बफर पैदा करने हो, तो जीवन के संघर्ष में पैदा होते टकराहट में पैदा होते रोज मौत को देख देख के आदमी अपना बफर तैयार करता है ताकि मौत से बच सके रोज बूढ़े आदमी को देख देख के बफर तैयार करता है ताकि ये याद ना आए कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा रोज आदमी मरता है धीरे दीर धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कोई मर गया तुम देख लेते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ जैसे साधारण सी घटना है तुम मान लेते हो तुम अंधे हो गए बुद्ध के पास संस्कार न थे संस्कृति ना थी समाज ना था वो अकेले बड़े हुए और सोए सोए बड़े हुए सपने में खोए खोए बड़े हुए बड़ी मुश्किल पड़ गई पहले ही आघात में नींद टूट गई बचाने वाली सुविधा संरक्षण की दीवार न थी राह पर देखा उन्होंने एक आदमी को मरा हुआ कहानी बड़ी मधुर है मैंने बहुत बार कही हर बार कहता हूं तब तो मुझे लगता है उसमें कुछ नए आयाम है पहले तो उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को तो पूछा सारथी से ये आदमी को क्या हो गया ऐसा लंगड़ा के लूलासा झुका झुका क्यों चलता है इसके चेहरे पर झुर्रियां क्यों पड़ी इसकी आंखें धुंधली क्यों मालूम पड़ती यह किसी का सहारा क्यों लिए पहली दफा बूढ़ा देखा हो स्वभाव था तुम्हें यह प्रश्न नहीं उठता तुमने इतनी बार देखा है और तुमने सुरक्षा कर ली तुमने इतने बचपन से देखा है जब प्रश्न उठ ही नहीं सकता था तब से तुम बूढ़े को देखते रहे हो अब क्या प्रश्न उठेगा बुद्ध को उठा नई घटना थी सारथी ने कहा कि यह आदमी बूढ़ा हो गया है बुद्ध ने कहा यह बूढ़ा होना क्या है सारथी ने कहा मैं आपको कैसे समझाऊं आज्ञा भी नहीं लेकिन आपने पूछा है तो झूठ भी नहीं बोल सकता कहानी यह है कि सारथी तो झूठ बोलना चाहता था लेकिन देवताओं ने उसको झूठ न बोलने दिया देवता उसमें प्रविष्ट हो गए कहानी तो यह है कि सारथी को रोका देवताओं ने कि झूठ मत बोल क्योंकि यह घड़ी मुश्किल से कभी आती है कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है इस घड़ी के लिए हम सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस आदमी को भटका मत मतलब इतना है कहानी में कि अशुभ तो चाहेगा कि संसार बचा रहे शुभ चाहेगा कि संन्यास फलित शैतान तो चाहेगा तुम संसार में आंख बंद करके कोल्हू के बैल बने रहो लेकिन सुब वृत्तियाँ चाहेंगी कि तुम जागो प्रकाश का आरोहण करो अभियान बड़ा है सामने सूरज तक पहुंचना, तुम उसी की किरण हो देवताओं ने सारथी की जवान पर सवारी कर ली उन्होंने उसके प्राणों को पकड़ लिया उसने बोलना भी चाह लेकिन वो बोल ना सका झूठ उसने कहा यह आदमी बूढ़ा हो गया है और हर आदमी बूढ़ा हो जाता है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं आप एक सपने में जिए बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा बस इसी प्रश्न पर सारा बुद्ध का जीवन रूपांतरण टिका जब कोई मरता है क्या तुम पूछते हो मैं भी मर जाऊंगा अगर तुमने पूछ लिया तो तुम कोल्हू के बैल ना रह जाओगे लेकिन तुम पूछते ही नहीं तुम सदा सोचते हो कोई और मरता है तुम तो कभी मरते ही नहीं कभी आ मरता कभी बा मरता कभी सा मरता तुम तो हमेशा मौजूद रहते हो पूछने को कि कौन मर गया भाई तुम तो सदा सांत्वना देने को रहते हो कि बहुत बुरा हुआ अभी उम्र ही क्या थी तुम तो सदा जिंदा रहते हो हमेशा कोई और मरता है लेकिन बुद्ध ने जो प्रश्न पूछा वो कोई भी व्यक्ति जिसके बफर न हो पूछेगा ही स्वभाव था असली सवाल यह नहीं है कि कौन मर गया असली सवाल यह है कि क्या मैं भी मरूंगा क्योंकि उस पर ही तो सारे जीवन की व्यवस्था निर्भर होगी अगर मुझे भी मरना है तो कैसे जीव यह सवाल उठेगा कैसे जीव कि मरने के पार जा सकूं और अगर मरने के पार जाने का कोई उपाय ही नहीं है तो जीने में कोई सार नहीं तो फिर जीऊ ही क्यों फिर कल तक भी प्रतीक्षा किस बात की है फल तो लगने ही नहीं है ये जीवन ऐसे ही जाना है कोल्हू का बैल भी बैठ जाएगा अगर उसको भी पता चल जाए कि जिंदगी भर ऐसे ही कोल्हू चलाना है और कोई परिणति नहीं है कोई परिणाम नहीं कोई फल नहीं कहीं पहुंचूंगा नहीं ऐसे जुता जुता ही कोल्हू में मर जाऊंगा बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा सार्थी कहना चाहता था आप कैसे बूढ़े हो सकते हैं लेकिन देवताओं ने जवान पकड़ ली और उससे कहलवाया कि नहीं कहना तो मैं नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूरी है सत्य को झुटला भी नहीं सकता आप भी बूढ़े हो जाएंगे कोई भी अपवाद नहीं बुद्ध उदास हो गए जो भी जीवन को देखेगा वो तत्ण उदास हो जाएगा ये सारा जीवन एकदम झूठा है ये जीवन सपने से भी पतला है इसे जरा कुर और मौत मिल जाती है ये बड़ी पतलीधार है इसके भीतर मौत ही मौत छिपी बुद्ध का मन लौटने का होने लगा लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक गुजर रही तो पूछा ये कौन है इसको क्या हुआ इस आदमी को क्यों बांधा हुआ है बांसों के ऊपर इसने क्या भूल चूक की सारथी ने कहा भूल चूक कुछ भी नहीं की ये मर ही गया ये अब जिंदा ही नहीं बुद्ध ने कहा क्या मैं भी मर जाऊंगा सारथी ने कहा बुढ़ापे के बाद वही कदम अनिवार्य कदम है सभी को मरना होता है पुदने का फिर लौटा लो रथ को वापस, फिर युवक महोत्सव में जाने का क्या अर्थ बूढ़ा तो मैं हो ही गया और मौत तो आ ही गई कल आएगी कि परसों इससे क्या फर्क पड़ता है आ ही गई लेकिन हटने को ही थे रथ लौटने को ही था कि एक सन्यासी को देखा ये ठीक क्रम है बुढ़ापे की स्मृति मृत्यु का बोध सन्यास का भाव एक एक वस्त्र सन्यासी को देखा ऐसा आदमी बुद्ध ने कभी ना देखा था उन्होंने पूछा इस आदमी को क्या हुआ है इसने गहर वस्त्र क्यों पहन रखे और ये कुछ अलग ही मालूम पड़ता है, इसकी चाल में ढंग और इसकी आंख में रंग और इसकी जीवन शैली ही अलग मालूम पड़ती है ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा इसके चलने में एक गरिमा है एक प्रखर प्रकाश है इसके चेहरे पर दीप्ति कहां से आई इसे क्या हो गया है उस सारथी ने कहा कि जैसे आपने बूढ़े को देखा और मुर्दे को देखा इसने भी देखा और पहचान लिया इसने संसार छोड़ दिया है इसने एक नए जीवन को बनाने की कसम ले ली है प्रतिज्ञा ले ली है संन्यास का अर्थ है ये जीवन जैसा हम उसे जीते हैं मूढ़तापूर्ण है रेत से तेल निचोड़ने जैसा है इसकी परिणति कुछ भी नहीं यह पानी पर उठे बबूलों जैसा है आज है कल फूट जाएगा फूट जाएगा तो पीछे कोई रूपरेखा भी ना बचेगी इसमें जो गया वो व्यर्थ ही गया है जितना समय बीता वो यूं ही बीत गया है सन्यास का अर्थ है एक नए जीवन की उद्भावना एक नए जीवन का सूत्रपात जीने का एक नया ही ढंग जागे हुए जीने की तरकीब बिना बफर के बिना किसी सुरक्षा के असुरक्षित बिना किसी व्यवस्था के बिना किसी धारणा के बिना समाज बिना संस्कृति संस्कार के एक निर्दोष जीवन की प्रक्रिया सारथी ने कहा ये व्यक्ति संन्यास्त हो गया बुद्ध को उसी दिन संन्यास्त होने का भाव पैदा हो गया उसी रात उन्होंने महल छोड़ दिया